छह साल की थी सात वर्ष की थी और उसमें मिड़ते में बरात निकली तो मीरा ने अपनी मां से पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है ये कौन है घोड़े पर बैठा जा रहा है तो ये बींद है दूल्हा है कौन का बोले तो तेरी वो सहेली है ना वो तुझसे दो तीन साल बड़ी है उसकी शादी हो विवाह हो रहा है उसी का दुल्हा है भोली भाली मीरा मचल गई माँ इसका दूल्हा आ गया मेरा दूल्हा नहीं आ दूल्हा कहा है माँ मैं दूल्हा लूंगी दूल्हा रोने लगी छोटी मीरा बच्चों को बहका दिया जाता है माँ ने कह दिया ये जो तेरे गिरधर गोपाल है ना ये ही तेरे दूल्हा है मीरा ने पक्का कर लिया गिरधर गोपाल मेरे दूल्हा है और इसी से सिद्धि हो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 और अब अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं अंतर जातीय विवाह में भी अब और भयंकर समस्या आई है एक श्री गोविंद देवगिर जी महाराज हैं, बहुत अच्छे संत हैं, किशोर व्यासी जिनका नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्री किशोर व्यासी इस समय उनका नाम स्वामी श्री गोविंद देवगिरिजी है उन्होंने एक पुस्तक छपवाई है उस पुस्तक का नाम है लव जिहाद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 अब गृहस्थाश्रम इतना दूषित होता चला जा रहा है कि ऐसी महात्मा जैसी वृत्ति वाले लोग वहां जन्म ही नहीं लेंगे अच्छे कुलीन परिवार जिनमें अच्छे संस्कार हैं, एक ही बालक है वो अपना काम धंधा करेगा कि महात्मा बनेगा क्या बनेगा हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है अच्छे संस्कारवान कुलीन परिवार के बालक संतों में बहुत कम मिलेंगे ऊट पटांग दुर्व्यसनों में पड़े हुए लोग जब किसी विशेष परिस्थिति में घर छोड़कर के, और जब वो वेश बनाते हैं तो उससे कोई साधुओं की गरिमा बढ़ती नहीं है और उल्टे घटती है क्योंकि उनके संस्कार पहले से वैसे ही हैं वे अपने संस्कारों के अनुरूप कोई समाज में विकृति फैलाते हैं तो सिर्फ सारे समाज का मस्तक लज्जा से नीचे जुड़ जाता है संसार को यदि बचाना है सही दिशा उनको प्रदान करनी है तो अच्छे संतों की सृष्टि करनी पड़ेगी अच्छे महात्माओं को जन्म लेना पड़ेगा हम तो भगवान से नित्य प्रार्थना करते कि हे नाथ, इस अपने बनाए हुए संसार के कल्याण के लिए आप कृपा करके अपने परिकर में से महात्माओं को भेजें प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे संतों के धरती पर भेज प्रार्थना करता भैया लिखने योग्य दोहा है आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार धरती में नहीं आकाश में आग लगी है अंगार गिर रहे हैं यदि ये संत इनकी कृपा करुणा की छाया हमें प्राप्त न होती तो हम भी उसी आग में जलते होते इसलिए भगवान की इस लीला में लौकिक को, ताकि कोई गंध भी नहीं है ये बात पक्की निश्चित कर दो आयु की दृष्टि से फिर आप लोग कहेंगे भगवान की लीला में गंध नहीं है भगवान अकेले नहीं सखाओं के साथ गए ये तो बच्चों का खेल है पर भगवान ने कपड़े क्यों उठाए और कोई खेल करते उनके वस्त्र ही भगवान ने क्यों उठाए समाधान यह है भगवान अपराध की निवृत्ति कराने गए थे उन ब्रज कुमारी का यमुना जी में स्नान किया था यह एक दोष है निर्वस्त्र होकर किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए उस दोष के परिमार्जन के लिए भगवान गए थे तब आप लोग फिर शंका करेंगे कि जब ब्रज कुमारी का ऋषि स्वरूपा गोपियां हैं तो उनसे धर्म का उल्लंघन ही क्यों हुआ उन्होंने वस्त्रहीन होकर यमुना जी में स्नान ही क्यों किया तो इसका समाधान सुखदेव जी ने खुद किया है समाधान किया है कि ब्रज कुमारी काएं अपने घरों से भगवन नाम कीर्तन करती हुई कृष्णम उच्चर जगू या त्या कालिंद स्ना तुम मनोहम रोज श्री कृष्ण की उच्च स्वर से उनके नामों का उनके गुणों का उनकी लीलाओं का कीर्तन करते हुए तो कीर्तन करते, करते करते, करते तो उस प्रेम में उनको यह होश नहीं रहता की कि कितने कपड़े हमने उतार दिए और कितने कपड़े हमारे शरीर पर है वे जब प्रवेश करती तो उन्हें होश ही नहीं रहता वे तो भगवान में वृत्ति उनकी लगी हुई होने के कारण कई बार ऐसा भी भी हो जाता था कि सारे वस्त्र वे में में चली तो श्री अनजाने अपने अनुगत के द्वारा कोई अपराध बन जाए तो उस अपराध को भी भगवान रहने नहीं देते भगवान अपने अनुगत के दोष को नहीं रहने देते इसलिए भगवान पधारे और भगवान ने कहा तो देखो ब्रज कुमारी का तुमने कहा कि हम तुम्हारी आज्ञा मानती हैं तो हमारी आज्ञा मानो ये सूर्य नारायण जगत साक्षी हैं भगवान सूर्य को नमस्कार करने से तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा क्योंकि सूर्य नारायण हैं और ये यमुना सूर्य पुत्री हैं तो सूर्य पुत्री के प्रति अपराध बना है तो इनके पिता की कृपा से सूर्य पुत्र यमुना के प्रति अपराध क्षण हो जाएगा सूर्य की कृपा से और अपने अपने वस्त्र ले जाएं इस लीला को श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अविद्या भंग लीला कहा आवरण भंग लीला कहा जीवात्मा परमात्मा के मध्य जो अविद्या का आवरण है उस आवरण को ठाकुर जी ने हटा लिया और पर कृपा मय वस्त्र भगवान ने उन्हें प्रदान किए तो भगवान की चीरहरण लीला अविद्या भंग लीला है क्योंकि जब तक संपूर्ण अविद्या का भंग नहीं होगा निवृत्ति नहीं होगी तब तक भगवान की महारास लीला में प्रवेश का अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा तो महारास लीला में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए श्री ठाकुर जी ने अविद्या भंग लीला बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी भगवत प्राप्त संत थे एक बार हमने उनके चरणों में ये बात पूछी उनकी महाराज जी वस्त्र हरण के माध्यम से अविद्या का हरण कैसे होगा क्योंकि वस्त्र तो स्थूल वस्तु है और अब तो एक सूक्ष्म तत्व है तो स्कूल तो से सूक्ष्म का क्या संबंध कैसे वस्त्र के माध्यम से विद्या का हरण हुआ तो उन्होंने बहुत कृपा करते थे उन्होंने कहा कि एक घटना हम अपने जीवन की तुम्हें सुनाते हैं बोले हमने किसी से सुना कि जीवन में सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है अब भजन तो कर रहे हैं लेकिन सदगुरु का आश्रय लिया नहीं क्या करें कैसे करें तो एक दिन मन में निश्चय हुआ कि हम नाम जब करते हैं एकांत में बैठ कर के भगवान ही अपनी ओर से जिस महापुरुष को भेज देंगे उसको हम गुरु रूप में वरण कर लेंगे इस निश्चय के साथ भीतर बैठ गए और जप करने लगे और वे गृहस्थ महापुरुष थे ब्राह्मण देवता थे अपनी पत्नी पत्नी को माताजी को उन्होंने कहा कि तुम खटखटाना नहीं खोलना नहीं और मेरी चिंता करना नहीं माताजी जानती थी कई के दिन तक ये जल पर रह जाते भजन करते हैं। माताजी भी बहुत अनुकूल थी तो गोपाल जी सत्य घटना है वृंदावन की घटना है गोपीनाथ बाजार की उस समय गोपीनाथ बाजार में रहते थे तीन दिन तक एक आसन से नाम जब पर बैठे रहे। तीन दिन तक उठे ही नहीं लघुसंखा भी नहीं आसन पर बैठ गए तीसरे, तीसरे दिन, दिन उस, उस कक्ष में ही एक महात्मा प्रकट हो गई और उन महात्मा ने कहा ले में आ गया तेरा सदगुरु अब हट छोड़ बोल क्या चाहिए किवाड़ा बंद है कुंडी बंद है महात्मा प्रकट हो गए क्या चाहिए वे महापुरुष स्वामी रामकृष्ण परमंश देव जी के शिष्य थे जो प्रकट हुए वो भी भगवत धाम जा चुके थे लेकिन देखो सिद्ध आकाश में रहते हैं तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए जीवन मिला वही चाहिए ठाकुर जी की प्राप्ति चाहिए और क्या चाहिए भगवान को छोड़कर दूसरी वस्तु नहीं चाहिए उन्होंने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण दर्शन कराया गुरु जी प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया भगवान से मिलन करवाया और वे एक सप्ताह तक निकट रहे और महाराज जी ने बताया वाले महाराज जी ने कि जब तक वे महापुरुष हमारे निकट रहे तब तक हमारा देह का धर्म पता नहीं कहां चला गया भूख नहीं प्यास नहीं निद्रा नहीं मलमूत्र का वेग नहीं कुछ नहीं आहार आहरविश उनका सत्संग एक सप्ताह तक किया तो तीन दिन तो वो और सात दिन ये दस दिन जब सात दिन पूरे हो गए माताजी को थोड़ी चिंता भई क्यों नहीं निकले अब तक तब गुरुजी ने कहा अब तुम्हारी गृहणी चिंता कर रही है इसलिए अब हम जा रहे हैं बोल बच्चा जा रहे हैं जब आवश्यकता होगी तब फिर दर्शन दूंगा अरे को गुरु, गुरु दक्षिणा तो दे ऐसे संतों को दक्षिणा की इच्छा होगी बोले मैं रोने लग गया बोले महाराज ये सब कुछ आपका है अब हम क्या आपको दें? बोले देने लेने के नाम पर कंजूसी दिखाता है कंधे पर बोले हमारे गमछा था उस गमछे को उठाया और गमछे को उठाकर उसमें ऐसे गांठ लगाई और तो गांठ लगाकर उस गमछे को अपने कंधे पर ऐसे डालकर बोले मैं तेरी अविद्या अहंकार को गांठ बांध कर ले जा रहा हूं और अंतरदान मैं तेरी अविद्या और अहंकार को गांठ बांध कर ले जा रहा हूं और अंतरधान हो गए इस घटना को महापुरुष ने हमें अत्यंत एकांत में सुनाया था कई वर्ष हो गए उनका भगवत धाम प्रयाण किए हुए आज हम उस घटना का स्मरण कर रहे हैं तो महाराज बोले कि एक समर्थ संत सदगुरु किसी जीव की अविद्या अहंकार को कपड़े में गांठ बांध के ले जा सकते हैं तो सर्व समर्थ पर परमात्मा श्री कृष्ण उन्होंने ब्रज कुमारी काओं के चीरहरण के माध्यम से उनकी अविद्या का आहरण कर लिया तो आपको इसमें कौन सा शंका होगी कौन सा आश्चर्य होगा हमने कहा महाराज जी पूर्ण समाधान भगवान की यह जो चीरहरण लीला है इसका कोई ठीक से चिंतन करे तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाए आवरण भंग हो जाता है परमात्मा से मिलन हो जाता है भगवान ने कहा हे देवी सिद्धा यदुद्दिश्य व्रतम इदम चेरुरचनम सती हे ब्रज कुमारी कहो तुम्हारी साधना सिद्ध हो चुकी है अब शरद रात्रि जो आने वाली है शरद रात्रि की पूर्णिमा पर तुम हमारे साथ महारास लीला का अनुभव करोगी और तुम्हारा यह व्रत पूर्ण हुआ ऐसा कहकर के भगवान ने उनको समाधान दिया बोलो भक्तवत्सल भगवान की एक समय की बात है भगवान गोचारण करते करते अक्रूर घाट तक पहुंच गए और ग्वाल वालों को भूख लगी उन भूखे ग्वाल वालों की भूख को दूर करने के लिए भगवान ने उनको मथुरा के ब्राह्मणों के निकट भेजा जो यज्ञ कर रहे थे निकट में ही, वो बेचारे ग्वाल वाल यज्ञ का प्रसाद मांगने गए लेकिन महाराज वो यज्ञ का प्रसाद मांगे जाने पर भी उन ब्राह्मणों ने ना हां कहा और ना ना कहा चुपचाप बने रहे अपने कर्मकांड में लगे रहे कर्म कांड में लगे रहे हां ना कुछ भी नहीं किया बेचारे ग्वाल वाल निराश होकर के आए और उन्होंने कहा कन्हैया मांगवे थे मरवो अच्छो पर मांगवो अच्छो नहीं हमने अब तक के सामने हाथ नहीं फैलाया और तैने हमको मांगवे की कही कि तुम चले जाओ मांग लिया और हम मांगवे गए तो बिन्ने ना हाँ करी ना ना करी वे तो मोनी बन के बैठ गए ठाकुर जी बोले तुमने ब्राह्मणों से मांगा होगा वो हमारे भगत थोड़ी हैं उनकी बुद्धि तो कर्म के जाल में फंसी हुई है पर उनकी जो ब्राह्मणियां हैं वे बड़ी भक्त है यहां बहुत ध्यान से समझने वाली बात है भगवान ने ब्राह्मणों को भक्त नहीं माना उनकी ब्राह्मणियों को भक्त माना बहुत ध्यान से सुने इस बात को जबकि ब्राह्मण वे वेदत्रयी के ज्ञाता हैं, ऋग्वेद, शाम अथर्व, इन सभी वेदों की ऋचाएं उन्हें कंठस्थ हैं वो द्वापर के ब्राह्मण हैं यज्ञ कर रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है त्रिकाल संध्यावंदन तर्पण श्राद्ध आदि सभी ब्राह्मणोचित धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले ब्राह्मण है पर भगवान ने कहा ये ब्राह्मण भगत नहीं है हमारे हमारी भक्तानी तो इनकी पत्नियां हैं और जबकि ब्राह्मणियों ने नेद बढ़े न जने हुआ माताओं को वेद पढ़ना जनेऊ पहनना ये सब शास्त्र निषिद्ध है न उन्होंने उनों, अग्निहोत्र किया ना ही वे गुरुकुल में गए स्वयं ब्राह्मण कह रहे हैं नासान द्विजात संस्कारो न निवासों गुरा बपी इनके द्विजाति संस्कार नहीं है गुरुकुल में निवास नहीं किया फिर भी भगवान ने उनको भक्का कह दिया क्यों बहुत ध्यान देने योग्य बात है भगवान के कहने का तात्पर्य है बिना कथा सुने भक्ति प्राप्त नहीं होती मथुरा के ब्राह्मण पवित्र वेदज्ञ सदाचारी कर्मकांडी ब्राह्मण जरूर हैं पर इन्होंने हमारी कथा अब तक नहीं सुनी और ये ब्राह्मणी भले ही कोई वेदों की पंडिता नहीं है सामान्य ही हैं लेकिन इन्होंने मेरी कथाएं सुनी हैं। कथा सुनकर इनको भक्ति प्राप्त हुई है और ये कथा से विमुख है ब्राह्मण इसलिए ये विमुख रहेगा इनको भक्ति नहीं मिली कथा श्रवण करने वाले को ही भक्ति प्राप्त होगी आप लोग कहेंगे ब्राह्मणों को नहीं मिला और ब्राह्मणियों को कथा सुनने का अवसर मिल गया कैसे मिला मथुरा की मालिने वृंदावन जाती है ब्रज में जाती हैं और यहां कंदमूल फल चुनती है वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन करती हैं, और जब वे फल फूल और पुष्प मालाएं बेचने के लिए मथुरा के ब्राह्मणों के घरों में ब्राह्मणियों के निकट जाती हैं, तो वे ब्राह्मणिया पूछती हैं, वृंदावन से लाई हो बोले हाँ आज ठाकुर जी की कौन सी लीला भाई तो वे वो मथुरा की ही माले वृंदावन में जो जो लीलाओं का दर्शन करती है वो लीलाएं उन ब्राह्मणियों को सुनाती हैं। तो श्री कृष्ण की लीला श्रवण करते करते कथा सुनते सुनते उन ब्राह्मणियों के हृदय में अनुराग हो गया किंतु ब्राह्मणों को कथा सुनने की फुर्सत नहीं है वो तो अपने कर्मकांड में लगे हुए हैं। तो कथा न सुनने के कारण यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण परमात्मा है फिर भी उनका उनमें अनुराग नहीं इसलिए भैया हम अन्यथा नहीं कहते आप बुरा मत मानना बड़े से बड़े विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण भी यदि कथा नहीं सुनते हैं तो उनके हृदय में भी भगवत प्रेम जागृत नहीं हो सकता है इसलिए भैया सबको कथा सुननी चाहिए कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंध में ये बात कह दी गई है धर्म स्वनुष्ठिता केवलम् कोई विधिवत वर्णाश्रम धर्म का पालन करे और भग, भगवान के चरित्रों में यदि उसका अनुराग नहीं हुआ भगवान के चरित्र में उसका प्रेम नहीं हुआ तो उसके द्वारा किया गया जो धर्म के आचरण का श्रम है वह केवल परिश्रम मात्र है श्रम एवं केवल उसकी साधना कोरा परिश्रम। है। कथा सुनने से ही भगवत प्रेम जागृत होता है जैसे ही उन ब्राह्मणियों से कहा अब तो ब्राह्मणिया भक्ष्य भोज्य लेह चोष विविध प्रकार के व्यंजनों को सुंदर सुंदर थालों में विराजमान करके और वे वहां से चल पड़ी कैसे कहते जैसे सावन भादों में नदियां बड़े वेग से समुद्र की ओर जाती हैं ऐसे ही वे भगवान की ओर चल पड़ी अब थालों को लेकर के ब्राह्मणिया आ रही है नैवेद्य के थाल लेकर ले के विविध प्रकार के व्यंजन लेकर आ रही हैं तो भगवान के सखाओ ने भगवान से कहा कि कन्हैया बोले हा कहो भैया कहा कह रहे हो बोले देख तेरी भगतानी दर्शन करवे आ, आ रही है तो नेक समर के जा है तेरी झांकी को दर्शन कर सके तो ठाकुर जी त्रिवंध ललित खड़े हैं उसमें ठाकुर जी ने जिस झांकी में दर्शन दिया है उसका बड़ा सुंदर श्लोक सुखदेव जी ने कहा है बड़ा प्यारा श्लोक है श्याम वन मल्यवर धा प्रवाल नटवनो व्रता सेतरे दुना कपोल मुखा सं आह सजल नीम मेघ के समान श्याम श्री अंग है और सखाओं ने पीतांबर की कोर पटका की कोर खींच रखी है पीतांबर धारण किए ना उसके छोर ऐसे खींच रखे है हिरण्य परिधिम ने परिधि के समान पीताम्बर सुशोभित हो रहा है बन महाल्य कंठ में पांच प्रकार के फूलों से गुथू ही बन माला है तुलसी कुंद मंदार पारिया और सरोरु कमल इनकी बनी हुई माला है चरण चुम्बनी माला है और श्री ठाकुर जी दाऊजी की गलवैया दियो। विन्यस्त हस्तमित रे नद दाऊजी के ऊपर हाथ रखे हैं और टेढ़े खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं तिरछे देख रहे हैं और वेणु कटी में है है दाऊजी के गलवैया दिए हैं ऐसे हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं और धू कमल के फूल लेकर के धुनानम धुनानम माने उनको ऐसे नचा रहे हैं कमल पुष्प को लेकर के डंडी के सहत कमल को नचा रहे हैं इस झांकी का दर्शन जब ब्राह्मणियों ने किया तो वे ठगी सी रह गई वे परस्पर विचार करने लगी कि अरी सखरी देखो तो सही इन मथुरा की मालनियों से जो सुना था कि वे इतने सुंदर हैं इतने सुंदर है इतने सुंदर है इतने ये तो बहुत कम था इतना अपूर्व सौंदर्य इनमें है वे चित्र लिखित सी रह गई और अपने नेत्र के मार्ग से श्रीकृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कर लिया फिर आंख बंद कर ली मानो वे प्रियतम को हृदय सिंहासन पर बिठाकर फिर कभी किसी अवस्था में वे बाहर न चले जाएं ऐसा कर रही हूं आनंद सिंधु में वे डूब गई बड़े प्रेम से ठाकुर को उन्होंने भोजन कराया सखाओ को परोस करके जिमाया भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया और का स्वागतम वो महाभागा आशताम करवाम किम यन्नो दिल प्राप्ता प्राप्त हिवा। मिदमिबा हे महाभागो तुम्हारा स्वागत है तुम पधारो तुम्हारा हम कौन सा प्रिय कार्य करें तुम हमारे दर्शन के अभिलाषा से आई हो यह तो उचित ही है भगवान ने इनका स्वागत किया स्वागतम्बो महाभाग और उन्हें महाभाग का ध्यान से सुने महाभाग शब्द भागवत में विशेष विशेष स्त्रों पर प्रयोग किया गया सुखदेव जी की दृष्टि में महाभाग कौन है सुखदेव जी की दृष्टि में महाभाग वह है जो शरीर संसार की आसक्ति का त्याग करके जिसने अपनी संपूर्ण प्रीति भगवान के चरणों में जोड़ दियो वो महाभाग संसार के सारे संबंधों को त्याग कर यह आई इसलिए सुखदेव जी ने इनको महाभागा कहा ठाकुर जी को महाभागा महा कह रहे हैं भैया महाभाग वही है जो अपने संपूर्ण रिश्ते संपूर्ण संबंध भगवान से जोड़ दे भगवान ने कहा देखो देवियों तुम्हारे पतियों का यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा तुम चली जाओ ब्राह्मणिया बहुत व्याकुल हो गई और उन्होंने कहा अरुणुकाम विमोरती भाग गशंसम तव पाद प्राप्ता वयम तुसीदापिष्ट येवा निपीत प्राप्त वयम तुसीदामम पद केशोडुतिलमस्ु हे विभो हे सर्वाया इस प्रकार की कठोरता से भरी हुई वाणी बोलना आपके स्वरूपान रूप नहीं है हे आप रिचाओं को सच्च करें। वेद वेद की को करें। में लिखा है, जो जीव आपकी शरण में आ जाता है जो आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है वह लौट करके दुख में संसार में नहीं जाता हम आपके चरणों तक पहुंचने के बाद फिर जिस संसार में भयंकर रागत द्वेश की अविद्या की आग लगी हुई है उस संसार में हम फिर से हे प्रियतम, आपके चरणों में जो तुलसी की माला चढ़ाई गई है उस तुलसी माला से अपने केश पाश का श्रृंगार करने की इच्छा से हम आई हैं, इसलिए हे प्रियतम अपने चरण दास हमें बना लीजिए और भगवान इधर तो जब हम आ रही थी तो हमारे पतियों ने कहा कि तुम जा तो रही हो पर लौट के मत आना और इधर आप कहते चली जाओ उन्होंने कहा तुम आना नहीं और आप कहते हम रखेंगे नहीं तुम चली जाओ तो हमारी तो बड़ी दुर्दशा बढ़ी ना उधर की रही ना इधर की रही भगवान तो ने कहा देखो देवियों जिस जीव को मैं अंगीकार कर लेता हूं स्वीकार कर लेता हूं उस जीव के तिरस्कार की सामर्थ्य ब्रह्मा जी देवताओं में जब मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो किसकी हिम्मत है जो तुम, तुम्हें ठुकरा सके तुम्हारा तिरस्कार कर सके भगवान खुद कह रहे हैं लोकाश वो मयो पेता देवा आपके जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं सारा संसार उसके प्रति प्रेम करने लग जाता है उसके प्रति श्रद्धा रखने लग जाता है देवता भी उसका आदर करने लग जाते हैं जिसको मैं स्वीकार कर मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया महात्माओं के बारे में एक विशेष बात आती है सबके प्रिय और सबके सब हितकारी सबके सब प्रिय और, और सबके सब हितकारी संत का विशेष लक्षण है वो सबके प्रिय होते हैं और सबका हित करने वाले होते ऐसा क्या सबके प्रिय कैसे हो जाते हैं? बड़ा कठिन है परिवार में संसार तो बहुत बड़ा है आप अपने परिवार में सभी सदस्यों के प्रिय पात्र नहीं बन पाए तो सारे संसार के प्रिय कैसे बनोगे बड़ी कठिन बात है कि नहीं परिवार में हम सबके प्रिय नहीं बन पाए टोला मोहल्ला में पड़ोस में सबके प्रिय नहीं बन पाए तो हम सारे संसार के प्रिय बने ये कैसे संभव भैया ये संभव है आप भगवान के प्रिय हो जाओ आप भगवान के प्यारे हो जाओ अपने आप बिना कोशिश किए सारे संसार के प्यारे हो जाओ और एक भगवान के प्यारे नहीं हुए और संसार को रिझाने का प्रयास किया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा एक, एक को मनाओगे दूसरा तुनक के चला जाएगा एक, एक को मनाओगे दूसरा नाराज हो जाएगा अब उस दूसरे को मनाओगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा तीसरे को मनाओगे तो, तो चौथा नाराज हो जाएगा और एक भगवान के मना लेने से एक भगवान के रिझ जाने से सब रिझ हा अब एक, एक और विशेष बात कह दे वो ये कि कोई भयंकर दुष्ट ही हो संत का विरोधी ही हो और वो संत से प्यार न कर पावे यह एक अपवाद है लेकिन एक विशेष बात हम कहें दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी बाहर से भयंकर दुष्टता रखेगा भक्त के साथ सज्जन के साथ शत्रुता रखेगा लेकिन उस दुष्टता हृदय भी एकांत में यह कहता है भाई हैं तो बहुत ऊंचे महात्मा ये बहुत अच्छे हैं। इसी को कहते बैरियू राम बड़ाई करें राम जी के प्रबल शत्रु रावण आदि भी खूब झगड़ा करते हैं राम जी का नाम तक नहीं लेते तपसी तपसी कहते राम जी को और लेकिन भीतर से रावण जैसा विरोधी भी राम जी का प्रशंसक है तो जो उच्चकोटी के महात्मा होते हैं उनसे विरोध रखने वाले भीतर से उनकी बड़ाई उनकी आत्मा करती है कि नहीं भाई तुम दुष्ट हो ये तो वस्तुता महात्मा स्वभाव ऐसा हो हमारे महाराज जी गोवर्धन में विराजते थे वहां ठाकुर जी का स्थान था गुरु महाराज का महाराज फिर गुरु जी का उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था वो ब्रजवासी ही थे उनसे केस चल गया तो महाराज जी उनसे मुकदमा चल रहा है और महाराज जी उनको जुक्ति बताते थे कि अब तुम क्या कहोगे उनके पक्ष की बात उनको बताता और परांठा बना के साग और परांठा पूरी बना के लक्ष्मण जी को भोग लगा के ले जाते और जिससे झगड़ा उसी को कहते कि काय को पैसा खर्च करोगे हम बना के भोग लगा के लाए बढ़िया स्थान की गऊ के घी की पूड़ी है खा उसको संग बिठा के जमाते जुमाते और जब इलाहाबाद में केस पहुंच गया तो एक ब्रिजवासी बोले बोले बाबा आपकी तो बड़ी मौज है तुलसीदास जी के बड़े स्थान में आप लोग रुक जाते हो एक पैसा आपका रहने का किराया नहीं लगता और भोजन भी फ्री मिल जाता है हमको तो किराए से रहना पड़ता है होटल में खाना पड़ता है बड़े परेशान है बाबा महाराज बोले ऐसा है तुम ब्रजवासी हो थोड़ा मूड़ मुड़ा लो कपड़ा हम पहना देंगे तुमको हमारे संग आसन लगा लो वहीं भोजन कर कोई बात अब तो प्राय से था वो सब चले चलाया गया पुरानी बात होगी वो सब दुकानदार ही थे महाराज पर वे रोते थे वो कहते थे भाई ऐसा अजात शत्रु महात्मा हमने नहीं देखी महाराज जी कहते हमारा तुम्हारा द्वेश थोड़ा ही है तुम ठाकुर जी की वस्तु को ठाकुर जी की नहीं मान रहे हो और हम तुमको मना रहे हैं कि तुम्हारी बापोती नहीं है लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर है उनकी वस्तु है उनकी सेवा करो बस न्याय और धर्म की लड़ाई है और जब सारे केस महाराज जी के पक्ष में लक्ष्मण जी सारे केस जीते एक में भी पराजय नहीं हुई आप सबको बेदखली का वारंट आ गया सब बेदखल किए जाए आके सब रोने लगे महाराज हम लोग तो हार गए पैसा भी समय बर्बाद हुआ समय भी नष्ट हुआ अब हम कहा जाए बोले कहीं मत जाओ यहीं रहो लक्ष्मण जी को मालिक मानो यहीं रहो सबको बेदखल करते और नए सिरे से किराया बढ़ाकर दुकान देते कितना पैसा नहीं अरे सब यहीं रहो हम तो साधु हैं हमारी किसी से शत्रुता थोड़ी है उसका परिणाम यह हुआ जुगल जी कि वे जितने थे वे सब महाराज जी के शरणागत हो गए और शरणागत नहीं हो गए निष्ठावान गोसेवी और संत से भी हो गए वृंदावन के लोगों ने कहा कि महाराज जी के संस्कार के समय इतनी भीड़ थी बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि हमने इतनी भीड़ अपने जीवन में नहीं सारा गिल्ला जी उमड़ पड़ा बरसाना नंदगांव के जुड़ा कितने भीड़ नवे किसी स्थान के मंत्र थे अपने जीवन में चार अंगुल भूमि नहीं खरीदी थी अपने जीवन में एक रुपये का संग्रह नहीं किया एक वस्त्र का संग्रह नहीं किया और उनके भगवत धाम प्रयाण के बाद ब्रज चौरासी कोष उमड़ पड़ा कोई संख्या ही नहीं थी कितने लोग कि किसका प्रभाव था यह उनकी साधुता का आप भगवान के प्यारे बन जाओ फिर सारा संसार अपने आप आपको प्यार करने लग जाएगा भगवान के जो प्यारे बन जाते हैं उनके जीवन में उनके स्वभाव में विषमता नहीं रहती उनके जीवन में समता आ जाती है और जब समता का व्यवहार आ जाता है विषमता चली जाती है तो अपने आप वह सबके प्यारे हो जाते हैं। हमारे पंडित जी महाराज कहते थे गिरिराज वाले पंडित जी महाराज कहते सबके प्यारे और सबसौ न्यारे ऐसी रहनी रहिए साधकों के लिए कहते सबके प्यारे और सबसौ न्यारे असंग ऐसी रहनी रहिए हम सबके सब प्यारे बने और, और सबके प्यारे, प्यारे कैसे होंगे भगवान प्यारे के प्यारे होने से सबके प्यारे हो जाएंगे और, और सबसों, सबसों न्यारे किसी में आसक्त न हो ऐसी रहनी रहिए ऐसी रहनी से रहना चाहिए भगवान ने उन सबको भेज दिया और महाराज जब वे ब्राह्मणिया लौटकर अपने पतियों के निकट पहुंची तो उनके पतियों ने उनको प्रणाम किया लिखा है वो सब उनका आदर करने लगे और कहने लगे कि देखो धिग जन्म व्रतम धिता हमने उत्तम कुल में जन्म लिया है हमने वेद त्री का स्वाध्याय किया अधिकार है हमने बृहद्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया अधिकार है हमने बहुत ब् से शास्त्रों का पांडित्य का ज्ञान प्राप्त किया अधिकार है हमारे कुल को धिकार है हमारी कर्मकांड की कुशलता को धिकार है क्यों बोले हम भगवान के भक्त नहीं बन पाए ब्राह्मण कह रहे विमुखा ये तो हम भगवान से विमुख हैं और हमारी पत्नियों को तो देखो नासान जुजाति संस्कारा, इनके कोई जुजाति संस्कार भी नहीं हुए गुरुकुल में निवास नहीं किया इनमें तप भी नहीं है आत्मीमांसा नहीं है शौचाचार नहीं है लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण की भक्ता हैं इसलिए इनका जीवन सफल है चलो कोई बात नहीं हम भक्त नहीं सही तो कोई बात नहीं हमारी गृहिणी तो भक्त हैं इनके नाते से ही ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कर देंगे भगवान संबंध से कृपा कर देते हैं तो भक्त के संबंध के नाते भगवान हमारे ऊपर भी कृपा कर देंगे ऐसा इन ब्राह्मणों ने निश्चय किया देखो ब्राह्मणों के जीवन में सारी विशेषताएं हैं केवल एक चीज नहीं है श्री कृष्ण प्रेम नहीं है इसलिए उनकी सारी विशेषताएं व्यर्थ हो इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में दोहावली में कहा राम नाम को अंक है सब साधन है सुन अंक गए हाथ नहीं अंक रहे दस गुण भगवान की भक्ति श्री राम नाम महाराज यह अंक है इकाई है और जितने साधन है ये सब सुने आपने एक लिख दिया और एक शून्य पीछे लिख दिया कितने हो गए दस और दो शून्य लिख दिए सौ हो गए तीन लिख दिए हजार हो गए चार लिख दिए दस हजार हो गए पांच शून्य लिख दिए एक लाख हो गए शून्य बढ़ाते चले गए और संख्या बढ़ती चली गई और एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच नहीं हजार शून्य लिख लो और एक हटा दो कितने बचे ये जीवन की सारी विशेषताएं शून्य के जैसे जीवन में भगवान की भक्ति होगी भगवान का प्रेम होगा तो उत्तम कुल में जन्म एक बढ़ गया 10 हो गए वेदों का ज्ञान 100 हो गए सदाचार 3 हो गए बढ़ते चले जाएंगे और ये इकाई यदि भक्ति की इकाई जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन की सारी विशेषताएं किसी काम की नहीं व्यर्थ हो जाए इसलिए भैया ये श्री राम नाम का अंक जीवन में बना रहे इसका प्रयत्न करना चाहिए इसका निश्चय करना चाहिए बोलो भक्त भगवान की यहाँ एक विशेष बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्वागम अनुस्मृत्य कृष्णते कृतहेलना दिदृक्ष चलन कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति अपराध करने वाले वे ब्राह्मण यद्यपि श्री कृष्ण की महिमा को जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं और दिदृक्षवाह अपी वे श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा भी रखते थे लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का दर्शन करने नहीं गए क्यों नहीं गए कहते कंसाद भीता न चाचरण कंस के डर के मारे नहीं अब देखो विचार कंस से किसको डरना चाहिए था ब्राह्मणियों को डरना चाहिए था वे नहीं डरी न पतियों से डरी न कंस से डरी और इन ब्राह्मणों को कंस से डर हो गया जबकि ब्राह्मणों को कई बात का डर मान लो मथुरा में न रहते तो ब्रिज में आके ठाकुर जी की शरण में बस जाते नंद बाबा को मैं थोड़ी कर देते या अन्यत्र चले जाते लेकिन उन्हें भय रहा और उनकी ब्राह्मणियों को भय नहीं हुआ इसका तात्पर्य यही है कि जहा प्रेम होता है जहां समर्पण होता है वहां भय नहीं होता और जहां प्रेम नहीं होता है वहां ज्ञान होने पर भी भय निवृत्त नहीं होता ब्राह्मणों को भगवान की भगवत्ता का ज्ञान है पर भगवान में प्रेम न होने के कारण उनके भय की निवृत्ति नहीं हुई इसलिए भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है ना वो बहुत ही पवित्र मार्ग है वेद में लिखा है नायमात्मा बलहीनेन लभ्या यह आत्मा बलहीनों के द्वारा प्राप्त नहीं होती ये शूरवीरों का पथ है यह कायरों का मार्ग नहीं है डरपोकों का मार्ग नहीं है यह शूरवीरों का मार्ग है कमर कस्कर निष्ठापूर्वक भगवत प्राप्ति के पथ पर चल पड़ो संसार को दिखाने की संसार के साम सामने बनने की कोशिश मत करो दिखाने की कोशिश मत करो ईमानदारी से भगवान की उपासना करो आराधना करो अब इसके बाद भी संसार का कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ कहता है तो कहने दो उसकी परवाह भी मत करो एक महात्मा हमारे यहां हैं वृंदावन में श्री, श्री अनंत जी वो कहते हैं यही तो है बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे हम भगवान का भजन कर रहे हैं भगवान की उपासना कर रहे हैं अब कोई कहे तो कहता रहे हम उसकी परवाह क्या है हा हम किसी से झूठी प्रशंसा बटोरना न चाहें ये भावना हमारी अपनी होनी चाहिए फिर कोई कहता है तो कहने दो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए श्री कबीर दास जी ने एक जगह कहा है तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे पूरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त बा को पढ़वा दे हाथी चलत है अपनी गत में कुकुतर भुकत बा को भुकवा दे कहत कबीर सुनो भाई साधो नरक पचत बा को पचवा दे तू तो राम जपे जग लड़वा दे संसार लड़ रहा है तू लड़ने दो तुम तो राम राम करो जो पढ़ने लिखने में लगा उसको भी छेड़ो मत कोरा कागज काली शाही लिखत पड़द बा को पढ़वा दे हाथी अपनी मस्ती में चलता कुत्ते भूखते हैं लेकिन कुत्तों यदि हाथी कुत्तों की परवाह करता है तो फिर हाथी चल नहीं सकता है इसी तरह से तुम भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलोगे तो ये संसारी कुत्ते न जाने क्या क्या कहेंगे इनके बहकाने में आए इनके कहने में आए तो फिर तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे इसलिए निर्भय होकर के भगवान की भक्ति की उपासना के मार्ग पर चलना चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्रीराधे ब्रज में इंद्र यज्ञ का अवसर आया सर्वत्र यज्ञ की तैयारियां होने लगी भगवान यज्ञ नारायण हैं, यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए भगवान धरती पर आते हैं भगवान यज्ञ के विरोधी नहीं हैं। पर यहाँ भगवान ने इंद्र यज्ञ का विरोध किया वस्तुतः यज्ञ का विरोध नहीं था इंद्र के अहंकार का विरोध था इंद्र को बहुत अधिक अहंकार हो गया था इंद्र यह स्वीकार करने लग गया था कि सबका अन्नदाता जलदाता सबका परमात्मा मैं ही हूं भगवान अहंकार से नहीं करते भगवान ने इंद्र के अहंकार को दूर करने का संकल्प किया और नंद बाबा से कहा कि हम लोग गुआरिया है हमारा धन गोधन है और हम लोग गोवर्धन की पूजा करें ये साक्षात नारायण हैं हमें इंद्र देवता से प्रयोजन नहीं है और इंद्र यज्ञ की सामग्री से ही गोवर्धन का पूजन हो जाएगा या इंद्र याग संभारा तय ही अयम साध्यता मखा इंद्र यज्ञ की सामग्री से और पूजन हो जाएगा से बोले भैया और कोई विशेष बात हो तो बताए दो बोले विशेष बात यही है कि भोग प्रदान जितना ज्यादा बढ़िया बढ़िया तो पचनताम विविधा पाका शुपानता पायसादया संयादोह स्वियताम विविध प्रकार के पक्वान बनाओ दाल भाग सब बनाओ हुआ बनाओ और सब दूध दही लेकर के गिरिराजी के निकट चलो सब लोग वहाँ आए हैं और आकर के उन्होंने गिरिराजी का पूजन किया है भगवान ने अपना दिग्रू गिरिराज जी के ऊपर प्रकट कर दिया है ब्रजवासी कहवे लगे भैया गिरिराज बाबा बड़ो दयालु देवता है इतने दिना हैगे इंद्र का कर योग करते हुए अब तक हमने इंद्र के दर्शन नहीं किए इंद्र कारो है के पीरो बालक है कि बूढ़ो कैसो है इंद्र पर ये दयालु देवता है प्रथम बार हम लोगों ने पूजन किया और इसने प्रसन्न होकर हमें दर्शन दे दिया कितना दयालु देवता है गोपिया कह रही थी कि हमें तो ऐसा लगे कि न कचू दार में कारो है ललताजी बोली दार में कारो नारे का श्री कृष्ण ही पुजारी बने हैं और श्री कृष्ण ही देवता बने हैं। एक रूप से पूज रहे हैं और दूसरे रूप से पूजा रहे हैं ये दोनों स्वरूप के हैं गिरिराजी भी तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, तो एक रूप से पूज रहे हैं दूसरे रूप से पूजा रहे हैं अब तो विधिवत भगवान का अभिषेक किया गया दूध तो ही पंचाम स्नान कराया गया ब्रज को यात्रा के अवसर पर जो गिर्राजी का दुग्धाभिषेक हुआ था उसकी झांकी आज भी बार बार हृदय में भरा दी है कितना हमारा पथमेड़ा से गोमाता का दूध मंगाया था है? दस हजार लीटर दूध मंगाया था अभिषेक के लिए शुद्ध देसी गाय का अब तो लोग गिर्राजी जाते हैं दूध चढ़ाते हैं पर हमारी प्रार्थना है दूध चढ़ाने की अपेक्षा दूध न चढ़ाना ठीक क्योंकि दूध तो है नहीं वो सिंथेटिक है डिटर्जेंट से बना हुआ दूध है केमिकल वाला गिरिराज जी की शिलाओं का क्षरण होने लग गया इसलिए हमारी प्रार्थना है विशुद्ध भारतीय देसी गाय का दूध जो गिरिराज भगवान पर चढ़ाया जा सकता है वह दूध उपलब्ध हो तभी चढ़ाओ नहीं तो केवल परिक्रमा करके प्रणाम करके आ जाओ इतना खराब दूध आ रहा है आपको सुन हमको क्या करें निंदा ना हो भगवान क्षमा करें उस दूध में जिन पंडों के हाथ रहते वो गलने लग जाते हैं केमिकल का इतना प्रभाव हाथ गलने लग जाते हवन के नाम पर हम चर्बी वाला घी सुहा स्वाहा स्वाह कर रहे हैं प्रदूषण बढ़ेगा कि घटेगा देवताओं का बल बढ़ेगा कि राक्षसों का बल बढ़ेगा इसलिए थोड़ा करो पर जहां तक हो सके एकदम शुद्ध करो शास्त्र की विधि से करो मनमाने ढंग से मत करो मनमाने ढंग से करने पर कोई लाभ नहीं होगा भगवान गीता जी में कह रहे हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स माफ न होती न सुखम न में जो मनमाने ढंग से शास्त्र विधि का त्याग करके कर्म का अनुष्ठान करता है उसको सिद्धि नहीं मिलती न सुख मिलता है न उसको परम गति मिलती है कुछ नहीं मिलता उसे उसका उसका समय व्यर्थ जाता उसकी क्रिया व्यर्थ जाती है इसलिए मनमाने ढंग से कोई काम ना होता शास्त्र की विधि से बोलो भक्तवत् सल भगवान गिरिराजी के सामने भोग पधराया गया हमारे यहां अन्न कूट कूट शब्द का अर्थ पर्वत होता है संपूर्ण प्रदे में सात कोष गिरिराजी में चारों ओर गिरराजी जितना ऊंचा ही अन्न का कूट अर्पित किया गया जैसे ही तुलसी जल पधराया, पानी पधरायादों से मुखम, लोके ऐसे जो भगवान हैं, वो भगवान विराट प्रकट हो गए चारों और उनके मुखे बुजाए हैं भगवान प्रजवासियों की प्रेम पूर्वक प्रदान की गई भोग सामग्री को आरोगने लगे भगवान पाने लगे बड़े आनंदित हुए बोले भैया अब तक इंद्र ने प्रत्यक्ष होकर भोग नहीं लगाया पर ये बड़ो तो भूखो देवता है कहीं ऐसा न हो के सबरों खाए जाए हमारे लिए कचु छोड़े ही नहीं हा कु मत कहो ये ऐसे समर्थ है कि सब कुछ पा लेंगे तो भी इनके भोग में कमी नहीं पड़ेगी आज भी गिरिराज बाबा को भोग लगने के बाद अन्नकूट के प्रसाद में कमी नहीं पड़ती। आप सोच रहे हो कि हमने सौ मूर्ति जिम जाए इतना अन्नकूट बनाया हम कहते ढाई सौ तीन सौ मूर्ति जिम जाएंगे सौ मूर्ति बढ़ जाता है आज भी चौक गिरिराज जी की अन्नकूट की ऐसी महिमा है भगवान ने गो माताओं के सहित और अग्नियों के सहित ब्राह्मणों के सहित गिरिराज जी की परिक्रमा किया बोलो गिरिराज महाराज की आज बढ़िया तिथि है हम लोग भी यहीं बैठे बैठे गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा कर लें। मानसिक रूप से हम सब गिरिराज जी की तरक्की में पहुंच जाएं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की मानसी गंगा की चक्रेश्वर भगवान की श्री मुकुटगिरिराज की श्री मनसा देवी की श्री ब्रह्मकुंड ब्रह्मकुंडी श्री हरदेव जी महाराज की श्री, श्री तानघाटी गिरिराज श्री चंद्र सरोवर गिरिराज की श्री पैठा गिरिराज की ज श्री आनोर गिरिराज की ज श्री लुकलुकदाऊजी महाराज की जप्सरा कुंडीज श्री कुंड शुरभिकुंडकी श्री दोहिनी कुंडकी बिलछु कुंडकी श्री हरिजी कुंडकी श्री रुद्रकुंडी श्री जतिपुरा गिरिराज की श्रीनाथ जी महाराज कीज श्री गिरिराज जी महाराज उद्धव जी महाराज की श्री उद्धव कुंड की श्री राधा कुंड की श्रीदास गोस्वामी कृष्ण कुंड की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री कुसुम सरोवर की ज श्री कुसुम सरोवर विहारी बिहारी जी महाराज की ज श्री नारद कुंड की ज श्री नारद जी महाराज की जय श्री किलोल कुंड की जय श्री किलोल पुंड बिहारि बिहारी जी महाराज की श्री मुखार विंद राज की श्री मुकुटगिरिराज की जय श्री सप्तकोष गिरिराज की जय गिरिराज महाराज की श्री गोविंद कुंड राज की जय जय श्रीरा हम लोगों ने मानसिक रूप से गिरिराजी की परिक्रमा कर ली जय जय श्रीरा ब्रजवासी आनंद में निमग्न है इसी बीच देवराज इंद्र ने जब यह सुना कि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने से मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा कर दी इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहा ब्रज को खोद करके भादो सांबर तक मेघों को आज्ञा दे भयंकर बादल गरजने लगे काली काली घटाएं गिर करके आ गई बिजली तड़कने लगी गाय टकराने लगीं ब्रजवासी व्याकुल हो गए भगवान की शरण में आए भगवान ने कहा चिंता मत करो तस्मान मत शरण मन्नाथम मत परिग्रह गोपाए स्वात्म योगे नोयम में व्रत यह गाय मेरा घर है मेरा निवास स्थान है मैं गायों में बसता हूं गाय मुझ में बसती हूँ मैं ही इसका इनका एकमात्र स्वामी हूं मैं जगदीश्वर जगन्नाथ किंतु मेरी भी नाथ या गो माता है मैं गायों की संपत्ति हूँ गायें हमारी संपत्ति हैं मैं अपने ऐश्वर्य से अपनी भगवत्ता के बल से इंद्र के मान का मर्दन करके गोवंश की रक्षा करूंगा सोयम में व्रत आहिता है गोवंश की रक्षा के व्रत को पूर्ण करने का अवसर आ गया बहुत तो ध्यान से सुनो। ब्रजवासियों ने अपनी रक्षा की प्रार्थना नहीं की ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से गोमाता की रक्षा की प्रार्थना की तो भगवान ने गोमाता की रक्षा के लिए गिरिराज उठाया आज हम अपने लिए तो भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं गो माता के लिए नहीं कर रहे हैं। पहले ब्रजवासियों ने स्वयं प्रयत्न किया जब ये समझ गए अब हमसे नहीं होगा भगवान करें तभी होगा भगवान को पुकारा भगवान ने रक्षा कर ली। आज भी आवश्यकता है हम सब भगवान को पुकारें तो भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान को पुकारने पर निश्चित गोवंश की रक्षा होगी इसी के स्वरूप को अनुष्ठान अनुष्ठानात्मक स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही जो है गौ नवरात्रि की परंपरा को पुनः प्रचारित किया जा रहा है हम लोग गो रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नौमी तक तो मनोरमा गोलोक तीर्थ पत्मेड़ा के निकट है वहां गो नवरात्रि महोत्सव है सुरभि है, उसमें तो आप ही, अभी निकट में 15 अक्टूबर से इक्कीस अक्टूबर तक जड़खोर ब्रज कामद सुरभिमन ब्रज गो अभयारण्य में विशाल महोत्सव है आप सुरभि मंत्र के जप के लिए वहां निवास पूर्वक कथा का, का लाभ लेने के लिए लीला का लाभ लेने के लिए आप सबों का सादर आमंत्रण है ऐसा न समझें कि अमुक अमुक व्यक्ति को कहा जा रहा आप आइए आप मत आइए नहीं होता है जितने लोग बैठे हैं केवल उतने लोगों का नहीं है आप और लोगों को भी न्योता दे सकते हैं अपनी तरफ से आप अन्यों को भी निमंत्रित कर सकते हैं बस बात इतनी है अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देंगे कम से कम पांच दस दिन पहले तो आपके आवास निवास आदि की उचित व्यवस्था संभव हो सकेगी और होता कई बार ऐसा है कि इन मौके पर प्रेरणा मिलती बहुत से लोग पहुंच जाते हैं खैर हो तो सब की जाती है व्यवस्था लेकिन फिर अकस्मात पहुंचने पर कई बार आगंतुक तो को थोड़ी देर तक अड़चन का भी सामना करना पड़ता है बाद में तो समाधान सब हो ही जाता है लेकिन पहले से यदि विचार करके रखा जाए तो उसमें आयोजकों को भी सुविधा हो जाती है वो व्यवस्था उसके अनुरूप कर लेते हैं तो आप आ सकते हैं आम जय जय श्री राधे ब्रजवासी बोले ग्वरिया बोले कन्हैया देख इंद्र देवता नाराज है गए वो ब्रज को खोद के बहा तू कहा ठाकुर जी बोले चिंता मत करो सर्व समर्थ गाता सब कुछ करेगी गिरिराज बाबा करेंगे कहा करेगा तू बोले मैं गिरिराज उठाऊंगा सखा हंसवे लगे बोले कन्हैया पंशेरी से तुपे उठे ना पांच पानसेर को बांट वो तो तुपे तो उठेना है तू गिरिराज कैसे उठावेगो बोले अभी देखो कैसे उठाऊ गिरिराज हमारी जो गौशाला है चंद्र सरोवर वाली जिसमें करीब 1200 से 1300 सौ गुवंश है वहां आज भी उसके निकट पैठा गांव है वहां की यह घटना है भगवान ने गिरिराज जी को उठाने का विश्वास दिलाने के लिए एक कदम्ब के वृक्ष को जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ता है निचोड़ दिया भगवान ने पैठा गांव का ऐठा कदम्ब अभी, अभी कुछ, कुछ वर्षों तक तो वो हरा था पांच चार साल पुराना वृक्ष अब कुछ समय से सूख गया है लेकिन उसकी लकड़ी अभी भी विराजमान है बिल्कुल आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है ऐसे निचोड़ दिया सात वर्ष के बालक ने विशाल वृक्ष को कपड़े जैसा निचोड़ दिया यह एक आश्चर्यजनक घटना थी अब तो सखाओ ने दांतों के तले उंगली कन्हैया तो तुम्हें ताक तब तो तू जरूर गिर उठावेगो भगवान ने एक क्षेत्र में उठा लिया छत्रात में वो बालक कहा जैसे छोटा बालक बरसाती छतरी को यहाँ मिथिला में क्या कहते हैं बरसात में एक छतरी जैसी जमीन में पैदा हो जाती है हिंदी में उसको कुकुर गोबर छत्ता कहते हैं चलो अच्छा नाम है यहाँ तो फिर भी गोबर छत्ता मिथिला में गोबर छत्ता कहते हैं उधर हिंदी में ब्रिज में कुकुरुता कहते हैं भी कहते हैं। तो गोबर छत्ता कुकुर मुत्ता एक छतरी जैसी होती बहुत वजन नहीं होता उसमें बहुत हल्की होती है छोटे बच्चे उखाड़ लेते हैं उस सब्जी बना के खाना उसका मना लिखा हुआ है शास्त्र में लिखा सब्जी बना के खा ले तो उसको चांदरायण व्रत करना चाहिए तब वो शुद्ध होता है इसलिए सब्जी नहीं खानी चाहिए उसकी तो खामे खामे कम से कम तो अच्छे लोगों को तो नहीं खानी चाहिए तो इस प्रकार से वो कुकुरमुत्ता जैसे बच्चे खेल खेल में उखाड़ लेते हैं ऐसे भगवान ने उखाड़ करके अपने बाय कर की कन्नी उंगली पर गिर धारण किया हमारे मिथिला के बक्सर के महान सिद्ध संत प्रात स्मरणीय नेह निधि पूज्य श्री मामा जी महाराज वे बहुत जोर दे करके महाराज जी कहते थे कि गिरिराज ठाकुर जी ने नहीं उठाया गिरिराज तो हमारी बहन ने उठाया हमारी श्री जी ने उठाया लाडली जी ने उठाया गिरिराज और यस दे दिया ठाकुर जी को मामा जी प्रमाण देते थे कैसे बोले ठाकुर के बाम अंग में श्री जी है और दायने अंग में ठाकुर जी हैं तो दाएने हाथ से गिरिराज उठाया होता तो मान भी लेते जी ने उठाया कैसे उठाया बाम कर कमल से उठाया इसलिए सवरा जोर तो किशोरी जी पे रहा और यश मिल गया ठाकुर जी को दूसरा भाव पूज्य मामा जी देते थे कि भाई देखो भगवान शक्तिमान है और श्री राधा उनकी आह्लादनीय शक्ति है तो शक्तिमान शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता तो गिरिराज कैसे उठा शक्ति से ही तो उठाया शक्तिमान है राधा रा। तीसरा भाव गिरिराज श्रीजी ने उठाया कैसे उठाया अपनी भौहों के इशारे से उठाया न ठाकुर जी ने बाएं हाथ पे उठाया और न श्री जी ने छुआ केवल भ्रुकुटी का इशारा क्या गिरिराज स्थिर एक बाब ये जब ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया तो नंद बाबा यशोदा मैया व्याकुल हो गए बोले कहीं ठाकुर जी को लाला को हाथ न दूख खिलाए लाला की कलाई में मोच न आ जाए सांडली जी महाराज गदगद हो गए धन्य बाबा इतने बड़ों गिर फाले तब तो मोच आई ना या। अब मोच आ जाएगी पर बाबा के मन को तो संतोष देना पड़ेगा बोले देखो नंद जी एक रहस्य की बात बताऊंगा श्री राधा रानी ब्रस्वानु नंदनी को सामने सिंहासन पर विराजमान कर दो और आप विधिवत पूजन करो संकोच रहकर के तो श्रीजी सामने बनी रहेंगी तो आपके लाला में बल की कमी नहीं पड़ेगी ठीक है अब सिंहासन बिछा दिया सामने ठाकुर जी के श्री जी को लाकर विराजमान कर दिया अष्ट सखी चार सखी इधर चार सखी इधर है और जब श्री राधा रानी सामने आकर विराजी तो उस दिव्य छवि का दर्शन करके एक बार तो ठाकुर जी भी कांप गए पसीना पसीना हो गए, और गए, और महाराज जब कांप तो गिरिराज उनके हाथ से कांपने लग गया अब तो श्री जी ने विचार किया कि विराजमान तो इसलिए किया गया कि इनमें बल्कि कमी ना पड़े और हमारे आते ही इनका तो इतना चित्त हमें लग गया है उस प्रेम के कारण इनका हाथ ही लग गया, तो ये प्रेम से दर्शन करना चाहते गिरिराजी उनके भ्रुकुटी के इशारे से ही ठाकुर जी की कन्नी उंगली के अग्रवा को छूते हुए अपने आप श्री जी के भ्रुकुटी के सारे सात दिन सात रात्रि तक स्थिर रहे और ठाकुर जी अपल नेत्रों से इसी मुद्रा में सात दिन सात रात्रि तक श्री राधा रानी का दर्शन करते रहे और श्री राधा रानी सात दिन सात रात्रि तक श्री ठाकुर जी का दर्शन करती रही दिव्य झांकी है अब काको में चंदा कहूं और काको कहू चकोर अब किसको चंदा कहा जाए और किसको चकोर कहा जाए दोनों ही चंदा हैं और दोनों ही चकोर हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय काको में चंदा कहू काको को चकोर किसको चंदा कहा जाए और किसको चकोर कहा जाए इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की यह दिव्य लीला है परस्पर दो चकोर दो चंदा दो चातक दो सात स्वाति दो घन दो दामनी अमंदा दो अरविंद दो अलिलंपट दो लोहा दो चुंबक दो आशिफ महबूब दो मिलजुरे जुराफा अंबक दो मेघ दो मोर दो मृग दो, भीने, दो मन बिद दो, उबर दो, बारी दो मीने। भगवत रसिक बिहारी प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे दो मुखो देख जियत अधरा अमृत प्रियत होत नहीं न्यारे, परस्पर दो चकोर दो चंदा इस भाव को श्री जयदेव महापुरुष जी ने भी अपने गीत गोविंद महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कहा है अभिनव जलधर श्री जी ने आनंद का अनुभव किया इंद्र का मान मर्दन हुआ सात दिन सात तक वर्षा करते करते इंद्र थक गया वर्षा बंद हो गई भगवान ने गिरराज को पुनः विराजमान कर दिया गोपियों ने भगवान की भुजाओं पर दूरवा दधि, अक्षत कुमकुम आदि का लेप करके भगवान की भुजाओं का पूजन किया हमारे भुज के ऋषिक कि जब ठाकुर जी की भुजाओं का पूजन हो रहा था तो ठाकुर जी अपनी भुजाओं को देखने लगे गोपी बोली क्या देख रहे हो आपका स्वभाव है आपको किसी का अहंकार सह नहीं होता हमारा भी स्वभाव है आपका अहंकार हमको सह नहीं होता ये क्या देख रहा हो भुजाओं की तरफ ठाकुर जी बोले इन भुजाओं ने ब्रज की रक्षा की थी तो बिल्कुल सही बात है भुजाओं ने ब्रज की रक्षा की पर हम पूछती हैं इन भूजाओं में इतना बल कहां से आया ठाकुर जी ने तुम बताओ गोपी बोली हमारे घर में माखन मिश्री दूध दही लूट लूट कर नहीं खाया होता तो इतनी शक्ति कहां से आ जाती जो उठा लेते इसलिए हमारे माखन का बल था कोई गोपी बोली हमारे सखाओं हमारे ग्वाल वालों ने भी तो लठिया लगाई अपनी अपनी तो उसको तो सहारा मिला ही होगा तीसरा पक्ष श्री जी का था उसने कहा नहीं ये सब दो तीन नंबर की बात है एक नंबर की बात ये है कि गिरिराज तो हमारी लाडली जी ने उठाया है तब बोले ऐसा करो फिर झगड़ा मत करो सर्व सम्मति से निर्णय कर दो कछु माखन को बल बढ़ो छु गोपन करी सहाय श्री राधा रानी की कृपासों सो लियो उठाए श्री राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया बोलो गिरिधर गोपाल अब तो सबरे ग्वरियानंद बाबा के पास है बोले बाबा तुम सांची बताओ ये छोरा तुम्हारा है तो तुम कहीं से ले आए बाबा बोले हे भगवान बड़ो बड़ो जमानो आए गयो। हमारे लाला ने सबको संकट दूर कियो और तो हमारो किया तुम्हें हमारे लाला पे संदेह रहो तुम्हारो लाला है कहीं पर ले आए अरे हमारो ही लाला है हम कहूं ते लाए ना है। बोले का प्रमाण है बोले तुम संदेह क्यों कर रहे हो ब्रजवासी बोले हम तो सवेरे सुनी लाला भे राती रात ही रात कहूँ थे हो तो बाबा बोले भाई तुम्हें विश्वास नहीं है रो तो ऐसा करो गरगा ने जो कुंडली बनाई है ना वो कुंडली देख लो तो गरगा ने नामकरण संस्कार के समय जो बात कही उनका उन्हीं श्लोकों का पुनरावर्तन यहां हुआ है इसका मतलब जन्म कुंडली लेकर के आए कुंडली में पंडित जी लिख देते ना सबरी बात तो देखो नंद देखो गर्गाचार्य ने लिखी है तस्मान नंद कुमारो यम नारायण समोह गुण हे नंद बाबा ये तुम्हारो लाला नारायण के समान गुणवारो है श्री में कीर्ति में स्वभाव में इसलिए या बालक को पालन पोषण करो या प्रेम करो या की रक्षा करो तो हमारो लाला न हो तो तो ये कैसे लिख दे में लिख रही है के ब्रिजवासन पे जब जब संकट ये गुण की रक्षा करेगा ब्रिजवासन की रक्षा करेगा सबन, सबन करिए अब तो ब्रिजवासी बड़े आनंदित आनंद बोले भैया हमें तो बड़ो डर लग रहे हो कहू ऐसा ना हो कि हो कोई देवता और हम तो बोरे बारे ब्रजवासी बिना संकोच को में हम इनके संग व्यवहार करें कहीं दोष न लग जाए पर जब ये पतो पर गई कि तो हमारे बाबा कोई लाला है हमारो बिया बंद है तो अब तो खूब छुटपटी कोई बात आए तो अपनो है तो अपने के संग प्रेम जैसे गुआरियों का संदेह दूर हो गया और उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो गया ये लीला सुखदेव जी को इतनी प्रिय लगी इतनी प्रिय लगी कि एक श्लोकीय गोवर्धन लीला सुखदेव जी ने वर्णन किया जैसे एक श्लोकीय सुख रामायण ऐसी एक श्लोकीय गोवर्धन लीला का इस श्लोक का पाठ करने से संपूर्ण गोवर्धन लीला का पाठ होगा एक बेलेक् श्लोक छब्बीस में अध्याय का पच्चीस माह श्लोक हो दसव स्क छब्बीस में अध्याय का पच्चीस माह श्लोक हो देवे बरसत यज्ञ विप्लब रुषा वज्रास्म पर सुनशरण दृष्टि लीलोली प्रियान्न इंद्रो गवा भगवान हमारी रक्षा करें बहुत सुंदर श्लोक है इसके भाव का वर्णन करने का अवकाश नहीं है इंद्र आया शरण में शुरू ही गाय ने भगवान का अभिषेक किया भगवान का नाम गोविंद रखा गया बोलो गोविंद की। भगवान की, वरुण लोक से नंद जी को चुड़ा करके लाए हैं रास का बड़ा सुंदर प्रकरण है हमने जानबूझकर के उसका विशेष आरंभ नहीं किया क्योंकि समय पूर्ण हो चुका अपनी सीमा से आगे बढ़ चुका है समय और हमको आज निकलना भी है और पहुंचना भी है तो इसलिए शेष लीला को हम सावधान होकर के सूची मात्र सुना रहे हैं आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें इसके बाद भगवान की दिव्य महाराज लीला का वर्णन है भगवान ने ब्रज कुमारी काम को जो वर दिया था बांसुरी बजा करके गोपियों को बुलाया है उनके प्रेम की परीक्षा की है और उनके प्रेम को अंगीकार करके भगवान ने उनके साथ रास किया है रास में मानवती हो गई हैं, उनके मान को दूर करने के लिए भगवान रास में राधा रानी के सहित अंतर्धान हो गए हैं गोपियों ने सब जगह भगवान की खोज की है भगवान जब नहीं मिले हैं तब पुनः वे राधा रानी की शरण में आई है और श्री राधा रानी ने कहा है कि अब एक जगह बैठकर यमुना पुलिन में हम लोग पुकारें पुकारने से भगवान का आना निश्चित हो गया है इसी पुकार का नाम है गोपी गीति जयती कम जन्म नजा श्रयत इंदिरा शत्रत्रत्री दृश्यता देक्षुता वै दृता सवा चिन्वते गोपियों ने पुकारा है इति गोप्या प्रगायंत कणपत् चित्रधार कृष्ण कृष्ण दर्शन लाल दर्शन की की गोपियों गोपियों ने ने रुदन किया है। ने किया है है भगवान भगवान भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए वो के साथ चल कुछ पट कुंडल गंडलोल सुज्जन मुख्य कबर रसनाथे कृष्ण बदवा गायन चष्टम तट देवता मेघचक्रे विजू बड़ी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं जितने गोपी हैं उतने ही श्री कृष्ण हैं ब्रह्मा जी की रात्रि भगवान ने लीला की है इस दिव्य रास लीला का जो श्रवण करता है विक्रीडित्रजबू विरजं विष्णु श्रद्धांत वर्ण भक्तिम परा भगवती प्रतलभ्य कामम हृद रोग स्विन्हनो चिचरे जो इसका श्रद्धा पूर्वक वर्णन करता है अथवा पाठ करता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय के रोग कामाधिक विकार उनका समन हो जाता है रागादिक शत्रुओं का नाश हो जाता है और हृदय रोग जिसको आजकल हार्ट फेल की बीमारी कहते हैं हार्ट अटैक वाली बीमारी वो बीमारी भी इसके पाठ से दूर हो जाता हमने आपको बताई हुई थी कलकत्ता की घटना एक और घटना हमारे काका गुरुजी के हमारे महाराज जी के गुरु भाई थे उनको अयोध्या वाले हनुमानगढ़ी वाले श्री महंत शिवनंदन दास जी महाराज उनको अटैक पड़ा और अटैक भी तीसरा था पहले दो बार तो ध्यान नहीं दिया डॉक्टर ने लखनऊ में लखनऊ में कौन सा हॉस्पिटल पी है पीजीआई उसमें उन्होंने अपना परीक्षण कराया तो उसमें परीक्षण में डॉक्टरों ने कहा तुरंत भर्ती हो जाइए और बाईपास सर्जरी कराइए क्योंकि आपकी सत्तर अस्सी प्रतिशत नशे ब्लॉकेज हो गई है बिल्कुल अब कोई उपाय नहीं है ऑपरेशन के अतिरिक्त पर महात्मा थे वो डर गए कहीं मर गए तो ठीक नहीं अयोध्या छूट जाएगी अपनी तो उन्होंने सोचा मरना तो है ही तीसरा ट्रेक आ गया और जिएंगे कितना चलो कथा तो एक सुनी ले तो ऊरछा के पास में उनका एक स्थान है बराना मंदिर वहां उन्होंने महाराज जी को बुलाया कथा के लिए महाराज जी पढ़ा हम भी साथ में गए तो महाराज जी ने कहा हृदय रोग दूर हो जाता है तो उन्होंने महाराज जी से पूछा महाराज संस्कृत में ना पढ़ सके हिंदी हिंदी में पांच अर्य रोज इस पंचायत जा के भगवान को सुनावे तो भी ठीक हो जाएगा क्या हमारे महाराज जी बोले महंत जी महाराज भगवान सब भाषा समझते हैं हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सब समझते हिंदी संस्कृत में ना पढ़ सको हिन्दी में पढ़ो जरूर ठीक हो जाओ अब वो पढ़ने लगे पाठ करने लगे डॉक्टर ने उनको फिर बुलाया था देखने के लिए कुछ दवाई दे दी थी अब दवाई वाई तो खाना उन्होंने कर दी बंद बोले तुम तो मरना है तो क्या को दवाई खाना है महात्मा तो महात्मा ही ठहरे बोले मरना तो है ही है तो दवाई क्यों कर? दवाई छोड़ दी और केवल पाठ करने लगे और महाराज वो जैसे ही एक महीने बाद चेकअप कराने के लिए सच्ची घटना सुना रहा हूं पीजीआई में चेकअप कराने गए तो डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने कहा जैसे छोटे बच्चे का हार्ड एकदम बढ़िया होता है ऐसा आपका हार्ड इतना बच्चे की आठ नौ साल के बच्चे की तरह आपका हार्ड है कोई नस में ब्लॉकेज नहीं है सारी नशे खुल गई है और हुआ कैसे ये बताओ कौन सी दवाई आपने ली उन्होंने कहा दवाई तो जो आपने दी थी वो भी हमने तलाव में फेंक दी थी सामने तलाब था उनको फेंक दी हमने सोचा तो मर नहीं है तो दवाई तब क्या किया बोले हमारे महाराज जी वृंदावन से आए बतमाली जी महाराज उन्होंने कहा कि वो राजध्याय का पाठ करने से हार्ड की बीमारी ठीक हो जाती तो हमने तो पाठ किया बोले आप बिल्कुल ठीक है खूब दूध पियो खूब घी खाओ कोई चिंता करो जाओ हीं तो हार्ड वाले के पीछे डॉक्टर पड़ जाते हैं कि दूध भी पी पियो तो मलाई छान के पियो मलाई छान के पिए तो फिर क्या खाक दूध पीना मलाई दूध में न हो और दो तरह का दूध होता है एक अंधा दूध एक आंख वाला दूध गोलोंदावन बिहारी बढ़िया ओटाया हुआ दूध हो और उसमें विशुद्ध भारतीय देसी का घी भी थोड़ा कड़क करके डाल दिया जाए कड़का के तो उसमें वो अलग अलग घी तैरता ना ऊपर उसको कहते आंख वाला दूध और जिसमें घी ऊपर ना तैरे वो अंधा दूध है आंख वाला दूध पियो देखो डॉक्टर घी खाना मना करते हैं घी नहीं खाना चाहिए बिल्कुल ठीक कहते बाजार का घी जहर है, नहीं खाना चाहिए जर्सी का घी जहर है नहीं खाना चाहिए डेरियों का जितना घी कथन चित आ भी रहा तू जर्सी का रहा था भैंस का घी भी हार्ड के बीमारी के लिए जहर है बहुत भैंस का दूध और घी दोनों नसें ब्लॉकेज कर देता है चर्बी बढ़ाता है फैट बढ़ाता है और भारतीय देसी गाय का घी यह आयुर्वेद के अनुसार सबसे उत्तम रसायन है आयुर्वेद में जितने रसायनों का वर्णन है उनमें सबसे श्रेष्ठ रसायन गाय का घी है नित्य भारतीय देसी गाय का बिलोना वाला घी ताजा निकाल निकाल करके माखन को तपा के आप एक दो तोला एक तोला कम से कम दाल साग में रोज पाइए फिर देखो सारी बीमारी आपके खत्म हो जाए एक, एक आपको घटना घी की सुनावी माथुर साहब को तो आप जानते हैं गीता का में गीता भवन में जो रहते थे अब वृंदावनवास कर रहे हैं इसके रिफाइनरी के बड़े अधिकारी रहे हो उनको भी हार्ड की तकलीफ थी और उनको किसी ने बताया कि तुम दाल में गाय का घी लो और उन्होंने दाल में गाय का घी लेना ये गीता भवन की ही बात है दाल में गाय का घी लेना आरंभ किया उनका हार्ट बिल्कुल सही हो गया ब्लॉकेज नसें खुल गई अभी लोग अभी गाय रखे अपने वृंदावन अपने घर पे, वो गाय का घी रोज देते हैं कोई हार्ट की दवा नहीं खा रहे, बिल्कुल स्वस्थ हैं कोई तकनीक नहीं गाय का दूध अमृत है तो उस अमृत का अमृत घी हाँ, है कैसे खराब होगा हाँ बाजार का घी दूध निश्चित जे रे उसको नहीं खाना चाहिए लेकिन यदि आप स्वयं गोपालन करते हैं तो देसी गाय का दूध देसी गाय का घी देसी गाय का दही हमारे शरीर के तमाम रोगों को नष्ट करता है बस लेना चाहिए मूल वृंदावन विहारी शंखचूड़ का उद्धार किया सुदर्शन का उद्धार किया युगल गीत का वर्णन है भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया है व्योमा सुर का उद्धार किया है भगवान अक्रूर जी के साथ ब्रज से पधारे हैं गोपियों ने विलाप किया है भगवान ने गोपियों के धर्म की शिक्षा गोपियों को दी गोपियों ने भगवान की विदाई दी है और भगवान ने मथुरा में जाकर मथुरा वासियों को दर्शन दे करके कृदार किया है मथुरा वासियों ने भगवान का स्वागत सत्कार किया है और भगवान ने माली के ऊपर कृपा की है दर्जी के ऊपर कृपा की है सबसे पहले धोबी का उद्धार किया है और फिर कुब्जा के चंदन सेवा को स्वीकार करके कुब्जा को तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा को एकदम सीधी बना दिया है और इसके बाद भगवान ने खेल खेल में दूसरे दिन ही कुबल हाथी का महावत का बध कर दिया है दाँत निकालकर कंधे पर रख लिए हैं खेल-खेल में सल तो सल चानूर पहलवानों का कर दिया है और कंस का भी भगवान ने बध कर दिया बोले असुर ने कंदन भगवान ने की कंस का संस्कार किया है देवकी को कारागार से मुक्त किया है उग्रसेन को कारागार से मुक्त करके कर राजा बनाया है और नंद बाबा की विदाई की है भगवान का ये संस्कार हुआ है और भगवान ने एक वर्ष में उज्जैन में शांति महर्षि के यहाँ जाकर के संपूर्ण वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त की है उज्जैन से भगवान का बड़ा संबंध है उज्जैन भगवान का गुरु स्थान है वहां भगवान पढ़े और उज्जैन भगवान की ससुराल भी है भगवान की आठ पटरानियों में जो मित्र वृंदा थी वो उज्जैन की ही थी उज्जैन की राजकुमारी थी इसलिए भगवान की उज्जैन ससुराल भी है और तीसरी बात भगवान के चरण कमल उज्जैन है उज्जैन में पहुंचने के बाद अनुभव करना चाहिए हम भगवान के चरणों में पहुंच गए चरण कमल में भौरा रहता है भगवान के चरण कमल उज्जैन है और भ्रमर के रूप में भगवान महाकाल विराज रहे हैं बिल्कुल कमल के बीच में जैसे भौरा हो ऐसे महाकाल भोरे के रूप में वहां विराज रहे हैं। बोलो महाकाल भगवान की जय जय श्रीरा आज प्रातः काल महाकाल की कृपा हुई एक प्रेमी के माध्यम से महाकाल का प्रसाद प्राप्त हुआ जय जय श्रीराधे भगवान ने दक्षिणा में मृत गुरु पुत्र को वापस दिया है पंचनंदा बध करके पांचन शंख बजाते हुए भगवान आए हैं मथुरा वासियों ने भगवान का स्वागत किया है और इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं गोपियों का संग करके ब्रजवासियों का संग करके प्रेमी भक्त बनकर उद्धव जी लौटे हैं और अंत में उद्धव जी ने कहा हे भगवान मुझे अब मोक्ष नहीं चाहिए आसा महो चरण रेणु वृंदावन गुलरण रज मुझे प्राप्त हो जाए मैं वृंदावन की लता पता औषधि बन जाऊ ये प्रार्थना की है भगवान ने कु के ऊपर कृपा की है अक्रूर जी के ऊपर कृपा की, की है अक्रूर जी को अस्तनापुर भेजा है पांडवों का समाचार लाकर के उन्होंने भगवान को दिया है जरा संघ ने तेईस तेईस अक्ष से लेकर सत्रह बार मथुरा पर आक्रमण किया है और अंत में भगवान ने अपने संकल्प से दिव्य द्वारिका का निर्माण किया मथुरा वासियों को वहां भेज दिया और कालजवन को चकमा देकर भगवान भागने लगे मुचकुंद के द्वारा काल को भस्म करा दिया भगवान द्वारिका पहुंच गए और फिर लौटकर भगवान भगवान ने सबको तो द्वारिका भेज दिया और इधर भगवान फिर मथुरा आए जरासंध ने आक्रमण किया भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जरासंध के सामने से भागना आरंभ किया है भगाते भगाते भगवान इसको जूनागढ़ तक ले गए हैं वहां से अंतर्धान होकर भगवान द्वारिका पहुंच गए इसने समझा भगवान पहाड़ में है और आग लगा दी पहाड़ में अपने शत्रु को जला हुआ मानकर ये लौट कर चला आया हमारे यहाँ एक पूज्य गुरुजी पढ़ाते थे भागवत जी पूज्य श्री रामन गुरुजी बहुत अच्छे महापुरुष थे एक इधर के एक हमारे महाराज के शिष्य तो इधर के थे संजय कोई पढ़ने गए तो किसी ने बिहार के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी बिहार तो ऐसा है तैसा है अब तो मारा, नाराज होगा हाँ चौसा के बक्सर चौसा के वो बोले गुरुजी के सामने गुरुजी देखिए क्या बोल रहा है बिहार के बारे में बिहार बिहार है कैसे बोले वही बिहार है जिसने मथुरा पर सत्रह बार बम किया आखिर भगाई ही दिया भगवान को वहां से तब माना वही बिहार तो गुरुजी इतने हंसते हंसते हो गए लोटो भाई बहुत अच्छा भाव दिया वस्तुतः किसी भी प्रांत की बुराई नहीं की जा सकती हम बिहार की झूठी बड़ाई नहीं कर रहे हैं वस्तुतः श्री किशोरी जी की प्राकृत भूमि होने से यह अति दिव्य तो है ही है बड़े बड़े महापुरुष यहाँ की भूमिया प्रकट हुई अब वर्तमान की परिस्थिति कुछ भ्रष्ट राजनयिकों के कारण दुर्भाग्यपूर्ण बनी हुई है अथवा किसी अभाव के कारण दुर्भाग्यपूर्ण बनी हुई है तो वह एक अलग बात है वस्तुतः भूमि पवित्र है धन्य देश जहां बहसुरसरी धन्य नार प्रतिव्रत अनुसरी एक से एक महापुरुष यहां की भूमि प्रकट अरे प्रत्यक्ष देख लो प्रेम ज़्यादा पुरानी बात नहीं यही की भूम के नहीं। यही भूमि भूमि पूज्य बक्सर वाले जी इसी के इसलिए भारत की सारी धरती पवित्र है किसी प्रांत की उपेक्षा या निंदा नहीं की जानी चाहिए भगवान ने कृपा की सब को कृतार्थ किया और इधर रेवत महाराज अपनी पोती रेवती को लेकर के आए जी के साथ उनका विवाह संपन्न कर दिया। जी की से श्री जी ने निश्चय कर लिया कि भगवान को ही पति रूप से वर्ण करूंगी और श्री रुक्मणी जी महारानी ने एक ब्राह्मण के हाथ पत्रिका लिखकर भगवान के हाथ भेज दी सुषपाल बरात लेकर आ गया था और भगवान ने पत्रिका पढ़ी तो गौरी पूजन के अवसर पर उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया शंखा दिया दुष्टों को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण करके भगवान लाए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्म ने प्रवेश नहीं किया पुंडनपुर में और भीषमक महाराज ने विधि पूर्वक अपनी बेटी रुक्मणी का कन्यादान भगवान के हाथ में किया है भगवान को प्रदान किया है जिसमें रुक्मणी का भगवान से विवाह हुआ उसमें रुक्मिणी जी की आयु केवल दस वर्ष की थी कितने साल की थी दस वर्ष की आयु में रुक्मणी जी का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ है हैल्लभ लाल की भगवान के इसी प्रकार से आठ विवाह और बहुमा सुल का बद करके सोलह हजार एक सौ विवाहों की कथा है संतति का वर्णन है द्वारिका के बहुत से चरित्रों का वर्णन है एक बहुत मंगलमय चरित्र सुदामा जी का चरित्र है जहां भगवान ने अपने बाल सखा सुदामा के चरण धोए चरणामृत लिया और उसके रूखे सूखे को खाकर के भगवान ने द्वारिका के समान ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान किया बोलो सुदामा जी महाराज की ब्राह्मणों के साप के बहाने भगवान ने युद्धवंश का संहार कराया और श्री उद्धव जी को जाने के पूर्व दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया अपने पिता माता को भी नवयुग ईश्वर संवाद के माध्यम से उपदेश दिया कलयुग के इसके बाद भगवान ने महाप्रस्थान किया देवता भगवान के प्रतीक्षा में आकाश में खड़े हैं लेकिन भगवान किस मार्ग से गए देवता नहीं जान सके जाते जाते जरा नाम के व्याध ने भगवान के तलु में बाण का प्रहार किया भगवान ने उसको भी अपने दिव्य धाम भेज दिया बोलो की भगवान की सर्वगत सर्वरूप भगवान गति आगति का निर्णय देवता नहीं कर सकते। शुकदेवी ने राजा परीक्षित को कुछ कलयुग के राजवंश का वर्णन भी किया है और कलयुग के दोषों को बताया है और कलयुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में एकमात्र हरिमाम संकीर्तन को ही कली के दोषों को दूर करने वाला बताया है और इस प्रकार से यह संकीर्तन पुराण है पहले भी संकीर्तन मध्य में भी संकीर्तन अंत में भी संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया है और नारायण ये चंद्रगुप्त मौर्य अशोक वर्धन इनका नाम भी सुखदेव जी ने लिया है चाणक्य का नाम भी लिया है के नाम का ब्राह्मण होगा वह चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा भविष्य के राजाओं में यह वर्णन भी सुखदेव जी महाराज ने किया है और तो और सुखदेव जी ने यह भी वर्णन किया है कि चौदाह तुर्क होंगे यवन यवन राजा कितने होंगे इसका भी वर्णन करके सुनाया है वना भाव्या चतुर्दश तुर्षक का भूयो दश गुरुंडाच एकादशे एकादशी इस देश में आठ यवन राजा होंगे चौदह तुर्क राजा होंगे और दस घुरुंड घुरुंड माने गोरे लोग गोरे लोगों को सुखदेव जी ने घुरुंड कहा है और ग्यारह राजा मौन होंगे घुरुंड गोरे लोग जब चले जाएंगे ना इस देश से तब मौन राज्य आरंभ हो जाएगा मौन राज्य जानते हैं सुखदेव जी के पारिभाषिक शब्द हैं इस वर्तमान शासन नीति को सुखदेव जी ने मौन राज्य का मौन राज्य का के कई भाव है। एक भाव तो यह है प्रजा चाहे जितनी कष्ट में रहे सीखती चिल्लाती रहे गाय करुण कुंदन करुण करती रहे अवलाओं पर अत्याचार होता रहे शासक मौन रहेंगे कुछ, कुछ करेंगे नहीं इसलिए इसका मौन राज्य नाम रखा दूसरा भाव ये है कि चुपचाप चले जाओ मौन लाइन में लग करके और किसी उल्लू के पट्टे को वोट डाल के चले जाओ चाहे भले ही वो राज्य राष्ट्रद्रोही ही क्यों ना हो इस प्रकार से मौन लोग ही चुन देते हैं हम चयन प्रक्रिया का विरोध तो नहीं कर रहे हैं चुनावी प्रक्रिया का लेकिन हम पढ़े लिखों के बीच में एक बात कहना चाहते हैं राष्ट्र की गरिमा महिमा सभ्यता इसको जानने पहचानने वाले राष्ट्रभक्त, किसी विद्वान विचारक व्यक्ति के मत की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत राष्ट्र के विघटन में राष्ट्र के द्रोह में लगे हुए एक अनपढ़ गंवार व्यसनों में जीने वाले व्यक्ति के मत की कीमत है। एक कीमत है इतनी सबके मत की तब तो वही कहावत चरितार्थ हो गई अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी और टके से खाजा एक अंधेर नगरी थी उस नगरी के राजा का नाम था चौपट राज उसके यहां टके से भाजी थी और खाजा भी टके सिर था यही हो गया टके सिर भाजी टके सिर खाजा थोड़ा सा विवेक का आश्रय यदि यहाँ के शासक लेते तो एक रुपए के खर्च किए बिना सारी चुनावी प्रक्रिया बढ़िया हो सकती है एक रुपए का अब वो हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कर सकते हैं व्यवस्थित रूप से लेकिन समय नहीं है घर के लोग घर के मुखिया को चुने और हर घर के मुखिया गांव के मुखिया को चुन लें, और गांव का मुखिया ब्लॉक के मुखिया को चुन लें, और ब्लॉक के मुखिया जनपद के मुखिया को चुन लें, विधायक को चुन लें, विधायक, विधायक सांसद को चुन लें, और सांसद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ये मिलकर राष्ट्रपति को चुन लें, एक रुपया खर्च के बिना चुनाव हो जाएगा और कोई अराजक व्यक्ति का मत नहीं जाएगा लेकिन इनको तो केवल वर्तमान समय में अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है हम तो निवेदन करेंगे मुस्लिम भाइयों को भी इनसे सावधान हो जाना चाहिए ये उन्हें पतन के गर्त में डालने वाले इनके हितसी नहीं है इनको न हिंदू से प्रेम न मुसलमान से प्रेम इन्हें केवल कुर्सी से प्रेम ये मौन राज्य एकादश 11 मौन राज्य होंगे चाहे जितना जनता का माल डकार जाए फिर भी मौन रहेंगे चाहे जितने इनको गाली करो बेजी करो ये चुप रहेंगे चाहे जितने अर्थ किए जा सकते मौन राज्य, ये सब मौन राज्य हैं। कब तक चलेंगे बोले 11 मौन राजा होंगे अब भगवान जाने ये 11 की संख्या 1100 साल वाली है कि कितने साल की तो सुखदेव जी ही जाने इसके बारे में हम ज्यादा विवेचन नहीं कर सकते लेकिन कल ही श्री बिहारी लाल जी ने बताया था इन्होंने कहा महाराज सरकार ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं कभी तो न कभी यह व्यवस्था तो जाएगी क्योंकि किसी भी चीज की अत्यंत विकृति आखिर कब तक होगी या तो इसमें बदलाव आएगा या इसमें सुधार आएगा और नहीं तो ये पद्धति बहुत दोषपूर्ण है राष्ट्र के हित में नहीं है और इसके बाद आगे चलकर जिसकी लाठी उसकी भैंस यही कहावत चरित्त हो जाएगी लेकिन जो भगवान की शरण में रहेंगे और भगवान के नाम का आश्रय लेते रहेंगे वे चाहे जैसे घोर कलिकाल के आने पर भी उनका श्री ठाकुर जी का कृपा उन्हें ठाकुर जी की कृपा उन्हें प्राप्त होती रहेगी श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं हे परीक्षित कथा इमास्ते कथिता या पवित्र कथाएं हमने इसलिए कही हैं कि इनसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की वृद्धि हो ये बाणी का विलास मात्र नहीं है अपितु ये विशुद्ध परमार्थ है यही इसको समझना चाहिए और अंत में कहा कि देखो कलयुग जब भयंकर आ जाएगा तो जो बुद्धिमान लोग हैं वे तो नाम संकीर्तन की प्रधानता जिनमें है ऐसे साधनों के द्वारा भगवान का यजन करेंगे किंतु जो अभागे प्राणी हैं, वे खूब सरलता होने पर भी प्राप्तो तंत फिर भी भाग्यहीन पुरुष महा महा महिमा नाम का आश्रय न लेकर मनमाने साधनों को स्वीकार करके पतन की ओर चले जाएंगे इसलिए इस युग में ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे भलो जो है पोच जो है दाहि जो बामरे राम नाम हीसों अंत सबही को कामरे इसलिए राम जब राम जब राम जब, राम जब, राम जब बावरे घोर भव नीर निधि नाम निधि नाम कलेर दोष निधे राज महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य की मुक्त परम संग्रजेत कलयुग दोषों का खजाना है पर कलयुग का सबसे बड़ा गुण है नाम संकीर्तन से जीव आसक्ति रहित होकर भगवान के चरणों में पहुंचने का अधिकारी हो जाता श्री नाम महाराज की श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश किया राजन मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है इसका त्याग कर दो जो शरीर उत्पन्न हुआ है वह नष्ट हो जाएगा तुम उत्पन्न ही नहीं हुए तो नष्ट कैसे हो सकते हो परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया विधिवत पूजन किया और कहा भगवान सिद्धोस्मी अनुग्रही भवता करुणात्मना श्रावितो यच्छमे यो हरी आपने हमारे ऊपर कृपा की में आपकी कृपा से सिद्ध हो गया आपने साक्षात भगवान की लीला का हमें कराया है अब भगवान आप कहते मेरी वाणी विराम ले रही है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगा आपकी वाणी विराम ले रही है तो मेरा जीवन भी विराम ले रहा है भगवान ने श्री परीक्षित ने कथा के वियोग में अपने देह का त्याग कर दिया बोलो भक्तवत्सल भगवान की अंत में श्रीमद भागवत की प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं यम वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुनवंती दिव्य स्त वेद सांग पद क्रमोपनिषदी गायंती यम साम ध्याद मन सा पश्योगिनो यदुसुरा सुरगणा देवाय तस्म नम पृठे भ्राम्यद मंद मन्द मंदर मन्द गिरी ग्रावाग्रकंडूय ना निद्रालोकमठाकृतिर्भगव श्वास निला वह संस्कार यस्कार याता, याता जल निधि नद्याम्ययु ज्ञान प्रदीपुरा तदूपेण चारदा मुनए कृष्णा तदूपिणा योगींद्रा तदात्मनाथ भगवद्राता तुद्धम विमल विशोकमृत सत्यम परम धीमह भवे भवे यथा भक्ति भव भव ये पादस्तव जायते पादस्तव जाये तथा कुरुष्व देवेशा। तथा कुरुष्व देवेशा देवेशा यह अंतिम प्रार्थना भगवान से की गई है हे देवताओं के आराध्य देव हे श्री सर्वेश्वर प्रभु आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं जीवन सर्वस्व हैं आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी हमारी अविचल भक्ति आपके चरणों में बनी रहे भले ही हमारा जन्म हो तो हो पर आपके चरणों का अनुराग हमें प्राप्त हो। अंतिम श्लोक है कीर्तन यसर्तन यप प्रणशन सर्व प्रणशन प्रणामों दुखशमन नामों दुखशमन तम तम तम तम जिन भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन संपूर्ण प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है जिन भगवान के चरणों में किया गया प्रणाम शरणागति संपूर्ण दुखों को समाप्त कर देती है उन भगवान की हम सब शरण में में हैं में हैं शरण शरण शरणे शरणे वस्तु गोविंद गोवंद तेन द्रिकमे रिमे यास्वती यदक्षर पदभ्रष्टमारीन चेदे तत्सव देव प्रसीद परमेशर यमृतिया च नाम तपोयज्ञक्रिया न्यून संपूर्णता सद्यो वंदे तमचुत मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालाह वस्तु कौत निश्छिद्राम संकर्तनम तब प्रमाता कर्म प्रच्चिवेता स्मरणादेव तद्षो संपूर्ण सैदी स्मृति ओं विष्णवे नम वि नम विष्णव नम हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः यह वांगमई सेवा श्री गरीबनाथ बाबा को समर्पित है श्री किशोरी जी को समर्पित है हम सबके हृदय में भगवान के चरण कमलों का अनुराग हो शरीर संसार से वैराग्य हो नाम में प्रीति हो और इसी जन्म में हम सब लोगों को इस शरीर धारण करने का फल मिल जाए यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं भगवान की इच्छा से यहाँ की यात्रा बन गई किशोरी जी की प्राकृत भूमि में सात आठ दिन निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ये बिना श्री जी की कृपा के संभव नहीं भगवान हम लोगों पर ऐसी ही कृपा अपने भजन कीर्तन सत्संग के द्वारा प्रदान करते रहें इसी प्रार्थना के साथ इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए श्री रानी सतीदादी को प्रणाम करते हुए श्री गरीबनाथ बाबा को प्रणाम करते हुए एवं महान नामनिष्ठ संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को युगल सरकार के चरणों में विराम देते हैं जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम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 ज्वाला नम ओं मे व्रजनन ने्वर्य नम ज्वाला ओं